महाभारत शांति पर्व पंचविंशत्यधिक सततमो पंच युधिष्ठिर का आशा विषय प्रश्न उत्तर में राजा सुमित्र और ऋषभ नामक ऋषि के इतिहास का आरंभ उसमें राजा सुमित्र का एक मृग के पीछे दौड़ना युधिष्ठिर युधिष्ठिवाच शेरम प्रधानम पुरशे कथितमह कथम उपन्ना चाशा तक युधिष्ठिर ने पूछा पितामह आपने पुरुष में शील को ही प्रधान बताया है अब मैं यह जानना चाहता हूँ आशा की उत्पत्ति कैसे हुई आशा क्या है यह भी मुझे बताइए संशय समुपन्ना पिताम चेता चान्योस्ती पर पुर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले पितामह मेरे मन में जो महान संशय उत्पन्न हुआ है इसका निवारण करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है पितामहाते ममा सिद्धि सुयोधरे प्राप्त युद्धे तो तद्युक्त तत्कर्तायम प्रभो पितामह दुर्योधन पर मेरी बड़ी भारी आशा थी कि युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर वह उचित कार्य करेगा प्रभु मैं समझता था कि वह युद्ध किए बिना ही मुझे आधा राज्य लौटा देगा सर्वस्यासासु महते पुरुषस्य उपजायते त्याम विहन्यमा दुखो मृत्यु संशया प्राय सभी मनुष्यों के हृदय में कोई न कोई बड़ी आशा पैदा होती ही है उसके भंग होने पर महान दुख होता है किसी किसी की मृत्यु तक हो जाती है इसमें संशय नहीं है सोहमहता सो दुर्बेन दुरात्म धातराष्ट्रेन राजेन्द्र पश्य मंदात्मता राजेंद्र उस दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र ने मधुर बुद्धि को हताश कर दिया देखिए मैं कैसा मंद भाग्य हूं आकाशाद न प्रमेय वा पुनः राजन मैं आशा को वृक्ष सहित पर्वत से भी बहुत बड़ी बांधता हूँ अथवा वह आकाश से भी बढ़कर अप्रमेय है किन्या दुर्लभम तत कुरुश्रेष्ठ वह अत्यंत और परम दुर्लभ है उसे जीतना कठिन है उसके दुर्लभ या दुर्जय होने के कारण ही मैं उसे इतनी बड़ी देख, देखता और समझता हूँ भला आशा से बढ़कर दुर्लभ और क्या है अत्रते वर्तये सुमित्रम ऋषभ विष्णु जी ने कहा युधिष्ठिर इस विषय में मैं राजा सुमित्र तथा ऋषभ मुनि का पूर्व घटित इतिहास तुम्हे बताऊंगा उसे ध्यान देकर कर सुमित्रो नाम राज मृगयासार स मृगम विध्वाणी नान तपर भा हाज्री सुमित्र है, है वंशी राजा थे एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में गए वहा उन्होंने झुके ही गांठ वाले बाण से एक मृग को घायल करके उसका पीछा करना आरंभ किया स बाण मादा जय जया वित विक्रम सच राजा बला तुर्णम तो छसार मृग जो व मृग बहुत तेज दौड़ने वाला था वह वा राजा का बाण लिए दिए भाग लिए दिए भाग निकला राजा ने भी बलपूर्वक मृगों के उस युद्धपति का तुरंत पीछा किया तथो निम्नम सलम च मृगो द्रवधा सुग मुहूर्तम इव राजेंद्र समेद सपथा ग्र शीघ्रता पूर्वक भागने वाला वह मृग वहां से नीची भूमि की ओर दौड़ा फिर दो ही घड़ी में वह समतल मार्ग से भागने लगा ततस राजा तथा स राजा तारुण्या बड़े रच गोसो खद्रवान राजा भी नौजवान और हार्दिक बल से संपन्न थे उन्होंने कवच बांध रखा था वे धनुष बाण और तलवार लिए उसका पीछा करने लगे तथो नदान दीश्चै पलानी वना क्रम्या्रम्य ससारही को विचरने वाला मृग अकेला ही अनेकों नदों नदियों गड्ढों और जंगलों को बारंबार लांगता हुआ आगे आगे भागता जा रहा था स तो कामाना जन्ना साध्यासाध्य तम नृपुनि जवनो जबे न महता राजन वह वेगशाली मृग अपनी इच्छा से ही राजा के निकट आ आकर पुनः बड़े वेग से आगे भागता था स तस् बने चर प्रक्री ब राजेन्द्र पुनरभ्येत चाति क राजेंद्र यद्यपि राजा के बहुत से बाण उसके शरीर में धस गए थे तथा खेल करता हुआ बारंबार उनके निकट आ जाता था जब पुनस्वनो मृग योथप आदित्या राजेंद्र पुनरभ्यन्तिक राजेंद्र वह मृग समूह का सरदार था उसका वेग बड़ा तीव्र था वह बारंबार बड़े वेग से छलांग मारता और दूर तक की भूमि लांग लांग कर पुनः निकट आ जाता था तस्य तस्मर्मच्छिदम घोरम तीक्षण चामकर्षण समाधा शरम श्रेष्ठम कार्मेतु तथा सृजत तब सुधन नरेश ने एक बड़ा भयंकर तीखा बाण हाथ में लिया जो मर्मस्थलों को कर देने वाला था, उस मर्म बाण को उन्होंने धनुष पर रखा। तस्य यह मृगों का वजूत्पति राजा के बाण का मार्ग छोड़कर दो कोष दूर जा पहुंचा और हसता हुआ सा खड़ा हो गया तस्म निपत ते बात तेजसी प्रवेशा महारण्य मृगो राजा तब राजा का वह तेजस्वी बाण पृथ्वी पर गिर पड़ा तब मृग एक महान वन में घुस गया राजा ने उस समय भी उसका पीछा नहीं छोड़ा इस श्री महाभारती शांति परवड़ी राज धर्मानुशासन परवड़ी ऋषभ गीतासु पंचविश्धिकततमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्माुशासन पर्व में ऋषभ गीता विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ